लेखिका उपासना बिहार मानपुर गांव के पास एक बड़े से पेड़ में चिड़िया और उसका बच्चा रहते थे वो दोनों रोज सुबह खाने की खोज में जाते और अनाज के दाने खाकर शाम तक घर वापस आ जाते एक दिन चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए उसने अपने बच्चे से कहा बेटा, आज मेरी कुछ ठीक नहीं है तुम्हें खाना खोजने के लिए अकेले ही जाना होगा और जब तुम खाना खा लोगे तो अपने मुंह में कुछ दाने रखकर मेरे लिए भी ले आना बच्चा खाने की खोज में गांव की तरफ उड़ चला उड़ते उड़ते उसे, उसे नीचे, नीचे अनाज से लदा दिखा, खेत दिखाई दिया जब, जब वो थोड़ा, थोड़ा नीचे की ओर आया तो उसने देखा तो तो तो कि एक आदमी उस खेत की रखवाली कर रहा था बच्चा चुपचाप खेत के पास पेड़ में बैठकर उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगा बहुत देर हो गई लेकिन वह आदमी खेत से गया ही गया नहीं शाम होने को आई बच्चे को घर भी वापस जाना था बच्चा मन ही मन सोचता रहा अब ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है माँ चिंता कर रही होगी आज तो अनाज मिला नहीं अब कल वापस आऊंगा घर लौटते समय रास्ते में थोड़ा बहुत जो भी अनाज मिलेगा उसे माँ के लिए ले जाऊंगा शाम में जब वह घर वापस पहुँचा तो माँ ने उससे पूछा बेटा इतनी देर कैसे हो गई? तब बच्चे ने माँ को उस आदमी के बारे में बताया माँ ने कहा अच्छा हुआ तुम खेत पर नहीं गए ये इंसान बहुत ही खतरनाक होते हैं। पक्षियों को पिंजरे, पिंजरे में कैद कर लेते हैं तुम, तुम जितना खाना लाए हो उसे ही आज हम मिल बांट खा लेते हैं तुम उस खेत में कल फिर चले जाना दूसरे दिन बच्चा उस खेत की ओर चल पड़ता चल है पर वहाँ पहुँच देखता है कि आज खेत की रखवाली के लिए एक नहीं दो दो आदमी हैं। एक आदमी कल जहाँ खड़ा था आज भी वही खड़े होकर रखवाली कर रहा है जबकि दूसरा आदमी खेत के दूसरे कोने पर हाथ फैलाए खड़ा था बच्चे को बहुत भूख लगी थी कल से उसने भरपेट खाना भी नहीं खाया था वह सोचने लगा क्या करूं? थोड़ी देर रुकूं या वापस चला जाऊं? अब भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है पता नहीं ये दोनों कब तक खेत में रहेंगे क्यों न मैं दूसरे खेत में चले जाऊं? हाँ मुझे दूसरे खेत में जाना ही चाहिए पर दूसरे खेत में अनाज ज्यादा अच्छा नहीं था फिर भी बच्चे ने खुद खाया और अपनी माँ के लिए भी मुंह में दबा कर ले गया बच्चे का मन बड़ा उदास था वो अपनी बीमार माँ को अच्छे अनाज खिलाना चाहता था जिससे वह जल्दी ऐसी जल्दी ठीक हो जाए लेकिन, लेकिन वह मजबूर, मजबूर होकर माँ के मां लिए खराब अनाज ले जा रहा था माँ ने उसका, उसका उदास चेहरा देखा तो, तो उससे पूछा क्या हुआ बेटा तुम इतने उदास, उदास क्यों हो माँ आज, आज फिर मैं उस खेत में गया था लेकिन वहाँ तो एक आदमी के बदले में दो आदमी रखवाली कर रहे थे दोनों दोनो आदमी अपनी, अपनी जगह, जगह से, से पूरे दिन, दिन, दिन बिना हिले डुले खेत की रखवाली करते रहे थोड़ी देर दे के लिए देर भी, भी कहीं नहीं गए और ना ही एक दूसरे से बात की माँ अब हमें दूसरे गांव चले जाना चाहिए यहाँ अच्छा अनाज मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है माँ ने कहा अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है कल मुझे उस खेत में ले चलना मैं देखूंगी कि आखिर माजरा क्या है फिर सोचेंगे कि इस गांव को छोड़े या न छोड़े अगले दिन बच्चा माँ को उस लहा खेत की ओर ले चला वहाँ जाकर माँ ने देखा कि वाकई में दो आदमी हाथ फैलाए खेत की रखवाली कर रहे हैं बच्चे ने माँ से कहा देखो माँ यही दोनों आदमी हैं जो, जो दिन रात अपने खेत की रखवाली में लगे, लगे हुए हैं। मां ने बच्चे, बच्चे से, कहा, से कहा हम थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं जब बहुत देर हो गई और उन दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला तो मां को थोड़ी सी शंका हुई। कि ये दोनों रखवाली करने वाले सुबह से शाम तक एकदम स्थिर कैसे खड़े हैं और आपस में बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे हैं मां ने थोड़ा पास जाकर पता लगाने की कोशिश की जब वो खेत में छुपते छुपाते उन आदमियों के पास पहुंची तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे बच्चे ने जब मां को हंसते हुए देखा तो वो हैरान रह गया तुरंत उड़कर माँ के पास गया और पूछा माँ क्या बात है तुम इतने जोर जोर ऐसी क्यूँ हस रही हो बेटा ये असली इंसान नहीं है देखो ये तो लकड़ी के पुतले हैं जिन्हें इंसान ने हमें डराने के लिए खेतों में लगा रखा है रखवालू की हकीकत जानकर बच्चा भी हंसने लगा माँ ने उसे समझाते हुए कहा जीवन में कभी भी समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए फिर माँ और बच्चा दोनों ने मिलकर पेट भरकर अनाज खाया और वहाँ से घर की ओर चल पड़े अभी आप सुन रहे थे उपासना बिहार की बाल कहानी खेत के रखवाले वाचक स्वर भारती परिमिरी